मृतपुरालय करुणा मामी भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकर्यं केशवंबा नमो नारायणाया ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय चतुर्थ पाद में आठवां अधिकरण आश्रम कर्माधिकरण जिसका दो सूत्र हो गया था तीसरा सूत्र में कहा था कि दोनों पक्ष में आश्रम कर्मत्व पक्ष में अथवा विद्या के सहकारी रूप से दोनों पक्ष में अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म है उन्हीं का ग्रहण यहां अनुष्ठेय के रूप में किया गया इसमें दो प्रकार के अग्निहोत्र अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के आदि ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रसिद्ध है उन्हीं शास्त्र विहित नियमों का आप कर्मकांड में पालन करते हैं उन्हीं को विविधिशा के दृष्टि से जानने की यानी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से अनुष्ठान करते हैं इसलिए ये सर्वथा सर्वथाता एव उभयिंगादा उभयिंग से तात्पर्य है कि यहां तमेवदम वेदावचन ब्राह्मणा विदिशंती ये वाक्य भी है और नित्य कर्म विधान करने यावज्जीवादि वाक्य भी है ये दोनों ही प्राप्त होने से दोनों ही विहित है और दो संकट से विघेद है एक संकट से वो कर्मकांड का संबंध करता है और दूसरा संकट से वही ज्ञान के लिए भी उपयोगी होता है और इसी अभिप्राय से भगवत गीता में अनाश्रित कर्म फलम इत्यादि शब्दों के द्वारा भगवान ने जो उपदेश दिया है वो भी इसी अभिप्राय से है वहां कोई अलग कर्म नहीं है जैसा कुछ लोग मानते हैं भगवद गीता में विहित कर्म आ, जो वैदिक कर्म है वो नहीं है अन्य कर्म है ऐसा मानते हैं ऐसा नहीं है हमारे शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र विहित है वही कर्म होते हैं अन्य तो कोई कर्म नहीं इस प्रकार से सारे संस्कार जितने संस्कारों का विधान अलग अलग मात्रा में अलग अलग भाव में शास्त्रों में विधान है उन सबको ही यहां संस्कार के रूप में साधन माना जाता है इसके विषय में आगे चतुर्थाध्याय में दो तीन अधिकरण आएगा और इसको स्पष्ट करेगा अग्निहोत्रा अधिकरण एक आएगा चतुर्था अध्याय प्रथम पाद में और उसके बाद में विद्या विद्यासाधनत्व तो अधिकरण आएगा इसी का विस्तार वहां और उत्तर के द्वारा फिर स्पष्ट करेंगे भाष्यकार और भी बातें वहां बोलेंगे तो उसके पहले भी एक दो अधिकरण है इन सब में यही विचार निश्चित होना संस्कार का अर्थ और संस्कार से बनने वाले जो शक्ति है बल है उसके संबंध में भी आगे विचार करेंगे और श्रुति में आया हुआ जो श्रवण मनन निध्यासन इनका संबंध और इन कर्मों का संबंध ये भी बताएंगे पहले मैंने एक कक्षा में ये प्रश्न डाला था आपको याद होगा इन सब का क्या संबंध होगा ऐसा पूछा था तो वो आप विचार करते रहे बाद में आगे इसके विचार आएंगे कि हम कर्म करने से कर्म से कैसे अंतकरण शुद्धि होती है उसका क्या प्रोसेस है क्यों ऐसा होता है और श्रवण मनना आदि की योग्यता इसमें कैसे प्राप्त होती है इत्यादि विषय में प्रश्न रखा था इसका मानन करते रहिए आगे वो संस्कार इसके विषय में असभा इसलिए हमारे शास्त्र में विहित कोई भी कर्म उपासना या कोई भी कार्य अकर्तव्य नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा है ही नहीं और उसमें आप प्रमाद भी नहीं कर सकते प्रमाद करने वाले को बिल्कुल अधिकारी नहीं माना प्रमाद करते हैं मान कर, जानने के बाद में कर्तव्य नहीं करने का वो जो भाव है उसको प्रमाद कहते थे जो नहीं जानने के बाद नहीं करता है वो बात ये कालक है अज्ञान के कारण नहीं करता किंतु कर्तव्य ये कर्तव्य है ऐसा जानता है बिल्कुल बुद्धि ठीक है ऐसे स्थिति में उसको यथावत नहीं करने का प्रयास करता है तो वो प्रमाद कहा जाता है तो इसलिए प्रमाद करने का कोई अधिकार नहीं है ये भी आपको आगे मालूम हो जाएगा भाष्यकार ईशावासी भाष्य में लिखते हैं नहीं शास्त्र विहिदम किंचित अकर्तव्य याद ऐसे भाषी लिखते हैं कि शास्त्र में विहिद कुछ भी अकर्तव्य नहीं वो कर्तव्य है किसी भी स्थिति में किसी के लिए कर्तव्य होगा कोई वर्णी के लिए कोई आश्रमी के, के लिए एक कर्तव्य होगा दूसरे वर्णी के लिए दूसरे आश्रमी के लिए दूसरे कर्तव्य होगा ऐसा अकर्तव्य कुछ भी शास्त्र में विहिद नहीं है क्योंकि कर्तव्य का विधान करते हैं तो व्यर्थ हो जाता है शास्त्र तो जब तक आपको कर्तव्य को मानना है जानना है उस समय तक करना है कब तक जानना है मानना है कि जब तक आपको ब्रह्मज्ञान सिद्ध नहीं होता है मोक्ष सिद्ध नहीं होता यानी आपको वो समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं होती है तब तक वो कर्तव्य के रूप में रहेगा बाद में बाद में भी वो करते रहेंगे विद्वान युक्त समाचार वो करते रहेंगे किन्तु उनको कर्तव्य के भाव में नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करने से मुझे पाप लगेगा दोष लगेगा इस भाव से नहीं वो उनके अभ्यास के कारण वैसे ही करते रहे उसको भी वो बदलेगा नहीं ऐसा तो ही इसमें निश्चय किया गया है ये भाष्यकार का अभिमत बहुत, सा, बहुत सारे वाक्यों में प्रकट हो जाता है उसको यहां सूत्र के द्वारा अनुमोदन करके प्रकट किया है अब आगे सूत्र के लिए टीका देखें ये ये अष्टाच्वारिश संस्कार के बारे में यहां कहा गया था उसके लिए टीका कहा था आगे टीका पैंतीसवां सूत्र के लिए नित्यान स्वतः पुण्यलोक अवाप्ति फलान्य ज्ञान अनुष्ठितानि ज्ञानार्थानि ज्ञानाथानीक्त अब पिछले इसमें क्या कहा कि नित्य कर्म जो स्वतः पुण्यलोक अवाप्ति फल होते हैं ये नित्य कर्म है और स्वतः उसका क्या है प्रयोजन पुण्य लोग प्राप्ति होती है अब मन प्राप्ति का फल होते हैं। उन नित्य कर्मों को यथावत करते हुए ज्ञान कामेन अनुष्ठिता यदि वो ज्ञान कामना रखने वाले यानी विविधिषु उसका अधिष्ठान अनुष्ठान करता है तब तो उसको ज्ञानार्था नित्युक्त तब तो ज्ञान का फल देने वाला हो जाता यही पिछले इसमें कहा था सर्वथा सर्वथाता भय लिंगात तो दोनों प्रकार से बताया तो नित्यानि कर्माणी स्वधा पुण्य लोग है अभी नित्य का अर्थ ये होता है कि आप कुछ करने का आरंभ किया नित्य कर्म करना है ऐसा मालूम हुआ दीक्षा आदि दी होने के बाद में वो करना आरंभ कर दिया अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कुछ समय तक वो करते है कुछ समय के बाद छोड़ देते कोई भी कार्य को लंबा नहीं करते लंबा करने की उनकी क्षमता नहीं रहती कुछ कुछ नया नया करना है वो पुराना करेंगे कुछ समय होता है यार ये तो हो गया अब वो दूसरा करेंगे फिर वो दूसरा ढूंढता है फिर उसी का आगे पीछे पता चलता है कुछ दिन वो चलता है फिर उसके बाद वो भी छोड़ देता है ऐसे बदलते रहते बहुत सारे साधकों में हम ये देखते हैं और जबरदस्ती उनको बोलना पड़ता है कराना पड़ता है तब जाके कुछ करते जबरदस्ती के लिए करते हैं जबरदस्ती राम राम बोलते ऐसा करता है यहाँ नित्य कर्म का अर्थ है ना वो कभी छोड़ नहीं सकते नित्य कर्म आपने मान लिया कुछ दिन करके छोड़ना और कुछ छोड़ देना ये नहीं है ये करेंगे तो उसका अर्थ ये है कि आपको उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं उससे आनंदर जो फल होने वाला वो भी प्राप्त होने वाला नहीं वो पक्का होता है क्योंकि उसके बिना होगा ही नहीं ये तो शास्त्र कहना अनुभवी जितने भी साधक है उनका भी यह कहना है तो छोड़ने का कोई सवाल नहीं छोड़ना आपके अधिकार में नहीं है आपके अधिकार में क्या है कि आप उस मार्ग पे आ गया तो उसको करना आपके अधिकार में छोड़ना आपके अधिकार में नहीं बाद में जब, जब यदि संन्यास तो होते हैं तो सन्यास के समय में गुरु जी आदेश देते हैं उसी के बाद छोड़ा जाता है अथवा तो मरने के बाद छोड़ा जाता उसके पहले नित्य कर्मों का छोड़ने का कोई विधान नहीं को शास्त्र नहीं है नित्यकर्म आप छोड़ सकते ऐसा शास्त्र है ही नहीं इसीलिए नित्य का अर्थ होता है नित्य करना कुछ दिन करके छोड़ने को नित्य नहीं करते इसका मतलब फल में नहीं। तो ये नित्य कर्म कैसा होता है वो करते रहेंगे तो नित्य कर्म का फल होगा और उसी को ही आप ज्ञान काम है अनुष्ठितान ज्ञान के कामना रखकर के उसी का ये अनुष्ठान करते जो हम लोग करते हैं सामान्य रूप से हम लोग जो नित्य कर्म करते हैं ज्ञान के कामना से करते हैं ज्ञान के कारण ज्ञान के लिए अनुष्ठान करना है ऐसा समझ करके वो करते हैं हम कर्मकांड नहीं करते जो आजकल बोलते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस वो धर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान ऐसा नहीं है हमारा जो है वो उसका उस संबंध से है अब आप साधु है तो आप धार्मिक है कि अधार्मिक है या आप रिलीजियस है कि रिलीजियस नहीं है क्या है वह ये आप पहले निश्चय करो कि आप साधु बन गया तो आप पहले क्या है आप धर्मानुष्ठान करने वाले हैं या धर्मानुष्ठान नहीं करने वाले मान धर्मीय है कि अधर्मीय है यह पहले निश्चय कर कई लोगों को यही निश्चय नहीं यही पहली सही नहीं है कि वो बन तो क्या लेकिन वो धर्मी है कि अधर्मी है वो ऐसा बोलता है बोलते हैं हम रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करते ये क्या होता है रिलीजियस आप ये कपड़ा पहना हुआ वो तो रिलीजन दिया हुआ पहना हुआ है तो फिर तुम तो क्यों यो यूनिफॉर्म पहना भाई नहीं पहनो तुमको जुमानी मान किया वो करो अब ऐसा नहीं करना अब वो ये पहनना भी है और प्रैक्टिस नहीं करना भी है ये क्या कहा का न्याय है हाँ वो वो वो जैसा ये सब पागलपन है अब स्पिरिचुअलिटी को मानना और रिलीजियस को मा, नहीं मानना हम तो से जो नहीं। इसके वो करते है। अरे वो क्या बोलते हैं वो रिलीजन ये शब्द प्रयोग करते हैं वो करके बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी शब्द प्रयोग करते हैं मेरे हिसाब से दोनों शब्द गलत है ना स्पिरिचुअलिटी शब्द हमारे लिए आध्यात्मिक ज्ञान में आता है न रिलीजियस शब्द से हमारा धार्मिक अनुष्ठान होता है इससे कोई मतलब नहीं लेकिन वो बोलते ऐसा है और बोलते ऐसा है पहनते फिर यही है। मतलब पूरा विरुद्ध है तो ये तो इनका जीवन में कन्फ्यूजन ही रहेगा ना क्योंकि स्वयं कन्फ्यूजन में स्थित है अब वो नहीं करना है फिर आपको ये करना है ये ये कौन सिखाता है कहां से सिखाता है मालूम नहीं और ये बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो ऐसे स्थान अध्ययन करके आते हैं या फिर इस प्रकार से होते हैं उनका दिमाग ऐसा उल्टा पुलटा रहता है क्यों वो तो पहले से कन्फ्यूजन होकर के आते हैं और स्पिरिचुअलिटी को सबसे अलग करते हैं अब ये ध्यान रखिए हमारे यहां सनातन धर्म में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन और साइंस और ये जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सोशल साइफ ये कोई अलग नहीं है कोई भी अलग नहीं है सब मिला के एक ही है जो आप व्यक्ति है आप जिस आश्रम में जिस अवस्था में है आप स्पिरिचुअल भी है आप धार्मिक भी है आप सोशल भी है आपका पर्सनल लाइफ भी है आपका प्रोफेशनल लाइफ भी है सारा लाइफ मिला के एक ही लाइफ है और सब टोटल वही है इसको कोई अलग अलग करने का कोई विधान हमारे यहां नहीं ये सब जो है ना ये मॉडर्न का अपने सुविधा के लिए अपने धंधा चलाने के लिए या गोलमाल करने के लिए बनाया मैं साफ साफ बोल रहा हूँ ये गोलमाल करने के लिए ही ऐसा बनाया साफ साफ ऐसा नहीं हो सकता कैसे हो सकता आप एक रिलीजियस व्यक्ति अलग है आप रात में रिलीजियस और दिन में दूसरा ऐसा हो सकता है क्या ये कैसे होगा इसीलिए नित्य कर्म कहते समय हमारे यहां का नियम के अनुसार आपको जो करने के लिए कहा जा रहा है वो बिल्कुल आपके जीवन के लिए हित है और साइंटिफिक है साइंटिफिक है आप किसी भी प्रकार वैज्ञानिक बोलिए वो जो भी विज्ञान आप लाते हैं आप साइकोलॉजी लाते हैं सोशियोलॉजी लाते और फिजिक्स लाते केमेस्ट्री लाते कुछ भी लाइए कोई भी आएगा तो उसी के अनुसार वो बना हुआ है उसमें कोई और आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं इसलिए कोई भी कार्य हम करते समय ये सारा देख करके करते हैं पर्यावरण को भी देखते हैं जो हमारे चारों तरफ है तो वो भी देखते हैं तो परिस्थिति को पर्यावरण को भी देख के सब दे करके निश्चय किया हुआ इसलिए नित्य कर्म का कहीं भी कोई विरोध नहीं आता है और उसको त्यागने का कोई विधान अब तक कहां कहीं भी हमने नहीं देखा नित्य कर्म को आप त्याग सकते ऐसा कहीं नहीं लिखा है सन्यास लेने के बाद संन्यासी का अपना नित्य कर्म होता नित्य कर्म तो तभी है वो साधु जीवन में सन्यासी का जो होता है वो कर्म होता तब भी करना पड़ेगा सभी करना पड़ेगा और उन कर्मों को ज्ञान के लिए साधन बनाया जा सकता है और कोई कर्म नहीं साधन बनाया जा सकता ऐसा इधानीम ब्रह्मचर्यादी आश्रम कर्मणाम क्लेश तनुकरणे नद्योदय हेतुदात्र लिंगमा अब ब्रह्मचर्या आदि जो साधन है जिनको पहले आंतरिक साधन के रूप में समाधि के रूप में कहा था कि ऐसे ब्रह्मचर्या आदि आश्रम कर्म है इनको भी क्लेश तनुकरणे नद्योदय ये क्लेशों को कम कर देते क्लेश तनुकरणार्थ क्लेशों को कम करने के लिए इनका उपयोग होता है जो ब्रह्मचर्यादि को योगश शास्त्र में भी कहा गया तो क्लेशों को कम करने के लिए क्लेश कौन होते हैं हाँ अविद्या रागोद्देश अभिनिवेश ये पंच क्लेश है ये पंच क्लेशों को कम करने के लिए एक चाहिए उसके बिना होगा नहीं अब ये अविद्यामिता राग उद्वेश अभिनिवेश ये इत्यादि जो है ना ये इनमें से कोई कम नहीं हुआ तो आपका साधन आगे बढ़ेगा ना तो अविद्यादि दूस कम होना चाहिए ये ते क्लेश तनुकरण के लिए विद्या उदय हेदुता उसके माध्यम से क्लेश तनुकरण न तृतीया में उसके माध्यम से विद्या उदय विद्या को उत्पन्न करने में विद्या का उदय करने में हेदुता ये प्राप्त करते हैं ब्रह्मचर्य आदि भी प्राप्त करते हैं इसको लिंग प्रमाण से यहाँ प्रस्तुत किया गया है करते अन अनभिभवम का अर्थ है अवशीभूत अर्थात सहकारित्व अभिभव का अर्थ होता है जिसको दबाया जाता है यानी हटाया जाता है ऐसा कुछ होगा तो उसका अभिभव होगा अनविभव मैंने ऐसा नहीं किया उसके वश में ना होने के लिए कहा तो इंद्रियों के वश में ना होने के लिए कहा मन के वश में ना होने के लिए कहा स्वाभाविक कर्म के वश में न होने के लिए कहा तो ये जो अनिभव है ये भी श्रुदी दिखाती है यानी ब्रह्मचर्य आदि का पालन अवश्य अनुष्ठेय है ऐसे दिखाती है। वो भी ब्रह्मचर्य आदि भी जो है जिस आश्रम में है उस आश्रम के अनुकूल होगा कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है उनके लिए ब्रह्मचर्य आदि नियम अलग है और गृहस्थ में जाने के बाद ब्रह्मचर्य आदि नियम अलग होते हैं वाहन के अलग होते हैं सन्यासी के अलग होते हैं ये अलग अलग आश्रम में इन नियमों का अलग अलग विधान किया है शास्त्र में लिखा हुआ जैसा है वैसा देखना स्मृति आदि में आपको मिलेगी इसी को अनविभव कहा मन अवश्य भूतत्व तो रहना सहकारित्व तो से एवं एदोदबलगम दिंग दर्शन का ये पूर्व सूत्र में जो सहकारित्व तो बोला वो विद्या के लिए ये यज्ञादि ही सहकारी है ऐसे कहा था सहकारित्व तो न सूत्र में तो इसी का ही उपोदबलक और दृढ़ करने के लिए एक और लिंग प्रमाण प्रस्तुत करते हैं अनविभव च दर्शे दि श्रुति ही ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न से राग इत्यादि ये क्लेश यह दिखाती है ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न जो होगा वो व्यक्ति रागादि क्लेशों के वश में नहीं आते हैं यह दिखाया अभिभव मैंने उनके वश में आ जाना कि रागादि क्लेश इनको दबाते नहीं है इनके, इनको वश में नहीं करते जो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते यदि ऐसा ब्रह्मचर्य आदि का पालन नहीं किया तो रागादि के वश हो जाएंगे फिर उसी से उसके बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी और बुद्धि भ्रष्ट होने पर नष्ट हो जाएगा बुद्धिनाशात प्रणश्य बुद्धि का नाश हो गया तो फिर क्या होगा कुछ नहीं होगा इसीलिए ये भगवान की कृपा है कि यदि आप की बुद्धि ठीक रहे शरीर में कोई रोग रहे कोई प्रॉब्लम नहीं शरीर का रोग शरीर में रह जाता है वो शरीर के साथ यहां चला जाता है लेकिन बुद्धि का रोग हो गया तो बुद्धि तो आपके साथ चलेगी वो तो छोड़ने वाली तो है नहीं वो लिंग शरीर में आपके साथ चलती रहेगी इसीलिए प्रयत्न करना चाहिए शरीर थोड़ा ठीक न होने पर भी चलेगा उसको भी संभालना चाहिए क्योंकि उसी से हमारे साधन में विघ्न न आए लेकिन बुद्धि को ठीक रखने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि बुद्धि ठीक है तो आप ठीक है कोई भी आपको प्रेम करता है आदर करता है या आपसे व्यवहार करता है तो आपके शरीर को देकर नहीं करता आपके मन बुद्धि भाव को देकर के करता है कि आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं उनसे बातचीत करते हैं क्या वही तो देखता है अब शरीर बहुत सुंदर है लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है ऐसा हो तो उसके पास कोई व्यवहार नहीं करेगा ऐसा ही होता है अब देवता भी ऐसे होते है। आपके है। हैं आपके शरीर देख के देवता नहीं आते हैं आपको आशीर्वाद या अनुग्रह गुरु आदि अनुग्रह देते आपके बुद्धि और भाव को लेकर के देता है इसलिए इसको ठीक रखने का प्रयास करना चाहिएगा तो यही ब्रह्मचर्य आदि साधन संबंध से राग आदि भी क्लेश ब्रह्मचर्या से शरीर के भी कुछ प्रयोजन होते हैं लेकिन उससे अधिक प्रयोजन मन के बुद्धि के होते हैं इसलिए राग क्लेशों के वशीभूत नहीं होगा ही आत्मा नश्य दी यम ब्रह्मचर्य अनुविंध दे इत्यादि देखो कितना स्पष्ट कहा उसी की आत्मा यहाँ आत्मा का अर्थ बुद्धि आदि संयुक्त संघात को लेना है उसकी आत्मा उसकी बुद्धि आदि संघार कभी नष्ट नहीं होते हैं यानी कभी वशीभूत नहीं होते हैं कभी हीन भाव में नहीं जाएगा यदि यम ब्रह्मचर्य अनुबिध जिसकी आत्मा को जिसके मन के भाव को ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया हो ब्रह्मचर्य अनुष्ठान के द्वारा जिस भाव को प्राप्त किया है जिस स्थिति को प्राप्त किया है इसमें साधन की दृष्टि से समाधि आदि एकाग्रता आदि स्थिति तो होती ही है ये कोई भी स्थिति को आपने ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा प्राप्त किया हो तो वो तो नष्ट नहीं होती इसलिए यहाँ कर्म भी जो भी आपने किया उस भाव से किया और साधन भी उसी भाव से किया अभ्यास एकाग्रता आदि भी उसी भाव से किया तो वो नष्ट नहीं होता है बाकी तो जो ब्रह्मचर्य के बिना जो भी होता है वो भी थोड़ा हो जाता है लेकिन वो नष्ट नहीं होती है ऐसी बात नहीं। वो वशीभूत हो जाती बाद में वो बिगड़ भी सकता है इसीलिए इसकी स्तुति की गई वहां आठवां अध्याय में सनत कुमार नारद संवाद है और वहां ये पंचम खंड में ये एक खंड पूरा इसी ब्रह्मचर्य व्रत के ही स्तुति है ब्रह्मलोक तक की स्तुति की तस्मात यश्रम कर्माणी चवंती विद्या चैति निश्चितम् कहते हैं कि अब इतना आपको समझा दिया अब इसमें कोई समस्या नहीं क्या निश्चय हुआ तस्मात यज्ञादीनी यज्ञाति आश्रमकर्माणि च ये यज्ञादि दोनों हो जाते ये आश्रम कर्म भी होते हैं आश्रम कर्म कहने का अर्थ है या नित्य कर्म भी होते सभी के लिए नित्य कर्म है और विद्या च और जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए विद्या के लिए सहायक भी होते हैं दोनों हो जाता है तो कुल मिलाकर के हमें इन नियमों का पालन करना ही है ऐसा ही निश्चय आश्रम करो मान के करो अथवा विद्या के साधन मान के करो इसलिए विद्या के कल भी मैंने यही रिपीट किया फिर मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसका बड़ा दुष्प्रचार होता है ऐसे ऐसे अपने आपने मोड़ने के लिए और ये जितने प्रवचन करते हैं या इस प्रकार से अपने अपने पक्ष देते हैं ये कोई भी ये प्रस्थान तय का पूरा अध्ययन नहीं किया मैंने कई लोगों से पूछा जो इस प्रकार कहते हैं ये तो वेदांत को लेकर बहुत प्रवचन देते हैं संग्रभाष्य को लेकर के प्रवचन करते हैं लेकिन संग्रह भाष्य का पूरा अध्ययन नहीं किया संग्रह का जिसने अध्ययन किया अब ये भागों का अध्ययन किया होगा ब्रह्मसूत्र पक्का किया होगा पूरा किया होगा एक बार भी वो कभी ऐसा नहीं कर सकता आगे आपको बहुत सारे अधिकारण मिलेंगे। एक जगह कहीं बीच में बोल दिया ऐसा नहीं है उसका स्पष्टीकरण पुनः पुनः क्रिया है और यहां ही क्योंकि अन्यत्र क्यों नहीं किया कोई पूछते अब ईशावासी में नहीं है उसमें नहीं है ऐसा पूछते हैं कि जहां जो विषय की चर्चा करना है वहीं चर्चा करना यह भाष्यकारों का स्वभाव है और भाष्य का नियम है कि आपको प्रसंग के अनुसार भाष्य लिखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप कहीं का कहीं मिला दिया हो ऐसा नहीं कर सकते इसलिए सर्वत्र सभी बातें नहीं लिखी जाती जो प्रसंग जहां है वैसा लिखना पड़ेगा तो कम से कम जो प्रवचनादि करते हैं या अध्यापन कराते हैं आचार्य हैं उनको तो पूरा प्रस्थान तरेगा एक बार कम से कम अध्ययन करना ही चाहिए उसके बिना कभी भी वेदांत का वक्ता न बने एक अंश बनकर करेंगे तो गलत करेंगे अवश्य करेंगे क्यों इतना भ्रम का स्थान है वेदांत बहुत सारे भ्रम का स्थान है वहां भ्रम हो जाता है और पूरा आजकल तो ऑनलाइन में बहुत कुछ चलता है कभी कभी कभी सुनते हैं कभी बोलते हैं तो समझ में आता है कि बिल्कुल सुनते ही हमको पता चलेगा कि इन्होंने इसके आगे अध्ययन नहीं किया है कोई किताब कहीं से पढ़ करके बोलता है तो सुनते ही मालूम होगा कि इनको ये आदि नहीं है वो रेफर करने को भी तैयार नहीं इसलिए अब जब मालूम होता है कि अब रेफर करना है तब तो फिर वो चुप हो जाते क्यों तो किया ही नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम ब्रह्मसूत्र का इसलिए ब्रह्मसूत्र की महत्ता इसमें है कि ऐसे विषयों के लिए जो निर्णय यहां दिया गया है उस निर्णय के अनुसार आपको कार्य करना है यह सब संशय का विषय है संदेह का विषय है कि हमको आगा जो नित्य कर्म है उसको आश्रम कर्म मान के करना है या विद्या के लिए भी उपयोगी है नहीं है कितने लोगों के मन में संशय होगा क्या करना है संशय नहीं होता है क्या? होता है तो वो क्या करते हैं अरे ये सब तो है ना सुबह संध्या करना ये करना तिलक लगाना पूजा जगाना जप करना अरे ये तो सब रिलीजियस करना है जो मुझे वो सुन करके एकदम गुस्सा आ जाता है ये क्या समझता है रिलीजियस को क्या, क्या, क्या साधु रहा है क्या, क्या मतलब मतलब क्या सोचो बोलते वो सब रिलीजियस है वो हम क्यों करना हम तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए आए ब्रह्मज्ञान के लिए आए तो हमें यह सब नहीं करना हम स्नान भी नहीं करेंगे बाकी तो छोड़ो स्नान नहीं करेंगे बाकी कोई काम नहीं करेंगे हम खाली वेदांत सुनेंगे और भोजन करेंगे विश्राम करेंगे तो इतना काम करेंगे ऐसा बोलते हैं तो समझ में नहीं आता क्योंकि वो उनको समझाना भी मुश्किल है अब वो बैठे हम क्या करते चलो आया यार नया है बैठे वो थोड़ा सा उनको सुनेंगे सहन करते हैं वो थोड़ा सहन कर लेते हैं क्योंकि वो पहले ही बोल रहे तो समझ में नहीं आता उनको तो धीरे धीरे फिर समझाना पड़ता है क्यों ऐसी स्थिति है क्योंकि भ्रामिक विचार बहुत फैला हुआ पूरा भ्रम में डाल देते आपको कि पता ही नहीं चलता है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना तो इसलिए मैं गीता को लेकर के भी आपको स्पष्ट किया इसको लेकर के भी कर, स्पष्ट किया और ये आप मन में पक्का करिए कि यहाँ का जो निर्णय है ये पक्का निर्णय वेदांत की इसके विरुद्ध में कोई वेदांत ही कोई कुछ करने बोल नहीं सकता अब वो नहीं पढ़ा हो तो करेगा बोलेगा लेकिन ये पढ़ा हो सुना हो तो इसके विरुद्ध में नहीं बोल सकता क्योंकि ब्रह्म सूत्र तो वेदांत का अल्टीमेट कोर्ट है मान सुप्रीम कोर्ट है इससे अलग कोई है ही नहीं तो विचार ऐसा दिया तर्क सहित पूरा विचार दिया हुआ है ये अभी निश्चय हो गया कि दोनों तरफ ये कर्तव्य हो गया दोनों दृष्टि से इसका अनुष्ठान तो अवश्य करना चाहिए इसलिए आश्रमों में और अभी भी जो मठों में जो परंपरा के अनुसार आचरण करते हैं अब मठों में देखेंगे आज जी के जितने भी मठ है सब जगह ये सब पक्का चलता है और वहां जाके देखे लोग हमको कहते कई बार हमने सुना ये जो हमारे वेदांति लोग भी जाके कहते अरे वहां तो पूरा रिलीजियस एक्टिविटीज चलता है ये हमारा कोई वेदांत वहां कुछ नहीं ऐसा बोल वेदांत नहीं है ठीक है वेदांत नहीं पढ़ा रहे होंगे ये तो हो भी ये सत्य ये भी सत्य है लेकिन इसका मतलब नहीं वो सारा कर रहे वो गलत है वो सब वेदांत लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसा बोलने वाले भी मिलेंगे आपको जो हमारे परंपरा में अटूट परंपरा मानते हैं आचार्य से लेकर के शंकर परंपरा उसमें भी बहुत परिवर्तन हुआ ऐसा नहीं कि नहीं कि परिवर्तन नहीं हुआ परिवर्तन हुआ समय के अनुसार बदला हुआ सब कुछ हुआ उसके बाद भी वहां भी जो नियम पालन करते हैं उस पर भी आक्षेप लगाते हैं कारण क्या है ये भ्रम है इनके अंदर ये भ्रम बैठा हुआ है कि क्या है कैसा है समझ में नहीं आता तो इसलिए वो सब नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई बोलता है जो करता है तो तुरंत उनको बोल देना चाहिए आप ब्रह्मसूत्र का ये अध्याय का ये पाद में ये अधिकरण को आप देखो दो चार अधिकरण में क्या अधिकार क्या अधिकरण के नाम लेने से चुप होता मैंने ऐसा कई बार किया खाली अधिकरण नाम लेने से वो क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनको पता ही नहीं उसमें क्या लिखा तो वो फिर चुप हो जाते नहीं बोलते बोल नहीं सकता है तो आश्चर्य होता है उसके बाद उसको देखे भी ना आचार अभिप्राय नहीं समझे बिना कार्य करते रहते तो क्या करें फिर उनको कोई उपदेश नहीं दे सकता इसलिए मैं बार बार इसको याद दिला रहा हूं कि ये इन बातों को हम अपना जो है पक्का ध्यान में रखना चाहिए इस प्रकार अष्टम आश्रम कर्माधिकरण हो गया अब इसी का ही एक और अधिकरण प्रासंगिक अधिकरण आ रहा है इसमें कहा कि अभी आश्रम विहित कर्मों को करना चाहिए और वो नित्य कर्म है उनका अनुष्ठान करना ही है उसके बिना कोई रास्ता नहीं नित्य कर्म का अनुष्ठान यहां भी करो वहां भी करो दोनों तरफ से करना ही किंतु ऐसे भी कुछ लोग हैं कुछ ऐसे मिलते हैं जो आश्रम में नहीं आता है कोई आश्रम कर्म विहिद में नहीं आता है, ऐसा दिखते हैं तो उनका क्या होगा वो कौन से हिसाब से अनुष्ठान करेंगे ऐसा प्रश्न है प्रासंगिक है अब उसका उत्तर देंगे टीका देखिए तो नवाधिकरण है विधुराधिकरण विधुर कहते हैं जिनकी पत्नी मर गई है जिनका जिनकी पत्नी स्वर्गवास हो गई जिनकी वो होते हैं विधुर और जिनके पति देववास हो गई वो पत्नी वो जो स्त्री है उनको विधवा कहते हैं तो विधुर और विधवा ये दो होते हैं अब विधुरों के बारे में कह रहे हैं फिर पत्नी नहीं है तो फिर वो कर्म नहीं कर सकता अगर हो था था। इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं सबके लिए होगा ठीक देखे ज्ञान नहीं आश्रम कर्मणाम विद्योपाये सति अनाश्रम कर्मणाम प्रत्या तो आश्रम कर्म तो विद्या का उपाय हो गया लेकिन ऐसे होने पर अनाश्रम कर्म माने जो आश्रम कर्म नहीं है आश्रम कर्म से इधर हो गया जैसे विधुरा आदि का जो कर्म है वो आश्रम कर्म नहीं माना जाता क्यों उनकी पत्नी मर गई तो फिर अब वो गृहस्थ आश्रम में नहीं है संन्यास भी लिया नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम पहले से छोड़ दिया अब वो क्या होगा फिर उनका क्या कोई स्थिति में क्या करेंगे तो उसका कोई आश्रम विहित कर्म नहीं बोल सकते हैं। तो वो क्या करेंगे तो उनके लिए वो जो जो भी कर्म विहित है वो तो विद्या का साधन तो नहीं हो पाएगा क्यों तो आपने कहा कि आश्रम विहित कर्म ही विद्या का साधन है और ये तो आश्रम विहित कर्म नहीं ये विधुर हो गया अब प्रारब्ध से पत्नी मर गया वो क्या कर सकता है अब फिर कर्म है नहीं उनका तो फिर वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता ऐसा कोई आक्षेप करेगा तो उसका उत्तर में ये अधिकरण है शारीरिक न्याय संग्रह देखिए चार सूत्रों का अधिकरण है ये भी यज्ञ पृथक्करण विभक्तिदेशा ऊर्धरे अग्निहोत्रादिहिता विद्या संबंधा यज्ञादीना विकल विद्यासाधन सिद्धे ऐसा हमें चिंतन करना पड़ेगा। ये यज्ञन दान इदि वाक्य आया है इनको अलग करके पृथक कर्ण विभक्ति निर्देशक अलग अलग विभक्ति निर्देश किया वो श्रुदी सारे मिलाकर के यज्ञ दान तबस्ती तीनों मिला करके यज्ञ दान तबो भी ऐसा कहना चाहिए था ऐसा नहीं कहा अब देखिए कैसे कैसे वो निकालते हैं अब उसमें एक एक में अलग विभक्ति लगा यज्ञ न अलग शब्द है दाने न अलग शब्द है तबसा अलग शब्द है तीनों में तृतीय लगाया और वेदा वेदान वचन उसमें भी अलग है अनाशक है ना तो सबका सबके साथ लगेगा विशेषण है तो तीनों में तृतीय विभक्ति कर्ण विभक्ति अलग अलग लगा जबकि ये तीनों को मिला एक किया जा सकता है समाहार ध्वन तो कर सकते दोन तो करके कर एक विभक्ति लिए जा सकते तो ये एक विभक्ति नहीं लेते हुए अलग अलग विभक्ति दी अब इसका क्या रहस्य क्यों ऐसा किया होगा है उसमें एक एक, एक, -एक अक्षर कम हो जाता है ना तो तीन अक्षर हमको कम हो जाता नहीं दो अक्षर तो कम ही हो जाता तो ये ज्ञेना में इत्यादि में दो अक्षर कम हो जाता और ये एक आर भी नहीं आते बहुत बहुत कुछ मात्रा बदल जाते तो ये ऐसा क्यों नहीं किया तो पृथक कारण विभक्ति निर्देशा ये अलग अलग कारण विभक्ति का निर्देश किया कर्ण विभक्ति मैंने तृतीय विभक्ति का निर्देश किया ऊर्ध्वरे हमसे अग्निहोत्र और जो ऊर्धरे होते हैं जिनके अग्निहोत्र नहीं है ऊर्धरे मतलब जो अभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है या सन्यासी हो गए हैं ये सब ऊर्धरेता में आते हैं तो उनके लिए तो अग्निहोत्र आदि नहीं है अग्निहोत्र आदि जो रहित है जो गृहस्थ में नहीं गए उनको ऊर्धरेता नाम से कहते हैं पहले ब्रह्मचारी को भी कहते हैं ब्रह्मचारी में नैष्ठिक को विशेष लेते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी विशेष रूप से ऊर्ध्रेता तो होता है तो ऊर्धरे अग्निहोत्रादि रहे इनको अग्निहोत्र है ही नहीं क्योंकि ये विवाह नहीं किया विवाह नहीं करने पर अग्निहोत्र नहीं होता नहीं है और विद्या संबंध अभी इनके भी विद्या का संबंध दिखता है क्योंकि इत्यादि में विद्या इनका भी दिखता तो यज्ञादि नाम विकल्प न विद्यासाधन तत्व सिद्धि तब क्या समझ में आता है कि यज्ञादि साधन वैकल्पिक है विद्या साधन रूपे क्यों यदि सबके लिए होता तो जिनके लिए है उनके लिए तो हो जाता लेकिन ऊर्धरेओं के पास अग्निहोत्र आदि नहीं है तो आप यज्ञ क्या लेंगे उनके पास वो तो अग्निहोत्र कर ही नहीं सकता कौन सा यज्ञ करेगा वो नैस्चारी कोई यज्ञ नहीं कर सकता उसके पास पत्नी नहीं है तो कैसे यज्ञ करेंगे तो फिर यज्ञ क्या हुआ? कि यज्ञ तो वो नहीं कर सकता अब वो नहीं करेगा तो उसको विद्या प्राप्त नहीं होगी ऐसे तो आपने कहा आश्रम कर्मों का नित्य अनुष्ठान करना है और विद्या की इच्छा से करने पर विद्या प्राप्त होते हैं कहा अब ये जो यज्ञ आप नहीं कर सकते हैं उनके अधिकारी अधिकारित्व तो में नहीं है ऐसे में उनको कौन सा कर्म करना पड़ेगा तो कोई कर्म नहीं यज्ञ आदि तो नहीं हो सकता तो फिर क्या अर्थ निकालना चाहिए कि यह वैकल्पिक विधान है विद्या साधनत्व सिद्धे वैकल्पिक ये वैकल्पिक है मतलब यज्ञ से भी हो सकता है जिनके जिनको यज्ञ करने का अधिकार है वो यज्ञ करें और नहीं ये तो और साधन है ऐसा हो सकता है विद्या साधनत्व सिद्धे वर्ण धर्म दान तब प्रभृति अंतरेण आश्रम धर्म स्वातंत्रेण विद्यासाधन तिद्धि इसी प्रकार ये वर्ण धर्म जो वर्ण ब्राह्मण आदि वर्ण धर्म जो होते हैं तत्द कर्मों को जो कहा गया है चारों वर्णों के लिए उन धर्मों का भी दान तप प्रभृति उसमें दान भी आता है तप भी आता है अन्य भी आते हैं जो श्राद्ध आदि नैमित्तिक कर्म है बहुत सारे इन सब का न आश्रम धर्मम स्वातंत्र विद्या साधन सिद्धे ये आश्रम धर्म के बिना भी ये जो वर्ण धर्म होते हैं वो आश्रम धर्म के बिना भी स्वतंत्रता से साधन सिद्ध होंगे यहां जो यज्ञ इत्यादि से कहा दोनों को लेना है वर्ण धर्मों को भी लेना है आश्रम धर्मों को भी लेना है तो दोनों मिला करके वो विद्या का साधन सिद्ध हो जाता स्वातंत्र विद्या साधन मैंने यहां किसके लिए ले रहे हैं जो आश्रम धर्म नहीं कर सकता क्योंकि आश्रम धर्म करने के लिए उसके पास साधन नहीं है उस स्थिति में वो वर्ण धर्म करेगा कुछ तो करेगा तो वो वर्ण धर्म भी स्वतंत्र रूप से साधन हो जा सकता है किसके लिए विद्या के ऐसा सिद्ध होने पर तो दो बातें हो गई एक तो वैकल्पिक विद्या साधनत्व तो सिद्धि और दूसरा स्वातंत्रण आश्रम धर्मों का वर्ण धर्मों का स्वतंत्र विद्यासाधनत्व तो सिद्धि ऐसे में वर्ण धर्म सहिता आश्रम धर्मणा वैयर्थ्य प्रसंग परिहाराया केवल वर्ण धर्म अधिकृता नाम अन विद्याम प्रापय्य यहां तक पूर्व पक्ष है प्रापय्य मैं ऐसा प्राप्त करा करके ऐसे पूर्व पक्ष का अभिप्राय रख करके वर्ण धर्म सहिता आश्रम धर्मणा अभी आश्रम धर्म जब कहेंगे तो उसमें वर्ण धर्म सहीद रहता है वर्ण का धर्म वो शहीद मिला करके सब मिला करके होता नित्य कर्म में सब आते हैं धर्म, धर्म आश्रम धर्म सब आते ऐसा वर्ण सहीद्रम आश्रम नाम व्यर्थ परिहार आया व्यर्थ वो व्यर्थ न हो इसके लिए नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा ये आश्रम कर्म वर्ण कर्म दोनों को कहना व्यर्थ हो जाएगा क्यों आश्रम धर्म के बिना वर्ण धर्म करने पर भी हो रहा है ऐसे में आश्रम धर्म व्यर्थ हो सकता है ऐसा व्यर्थ परिहार के लिए पूर्व पक्ष का अभिप्राय में केवल वर्ण धर्म अधिकृता नाम केवल वर्ण धर्म में जो अधिकृत है आश्रम धर्म नहीं कर पा रहा है वर्ण धर्म में अधिकृत है उनको अनधिकारम विद्याम प्राप्त उनको तो विद्या में अधिकार नहीं आश्रम धर्म सहित वर्ण धर्मों को करेंगे तब तो हो जाएगा लेकिन आश्रम धर्म नहीं करता है वर्ण धर्म करता है तब तो नहीं होगा नहीं होगा ऐसा करने क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आश्रम सहित वर्ण धर्म का जो विधान शास्त्र में किया यदि एक से होता है तो दोनों का साथ में विधान करना व्यर्थ हो जाता उसकी व्यर्थता को निवारण करने की दृष्टि से दोनों ही होगा तो होगा विद्या का साधन बनेगा यदि दोनों में से एक रहेगा तो विद्या का साधन नहीं बनेगा ऐसा पूर्व है ऐसा कहना चाहते हैं एक से कार्य नहीं होगा जैसा विदुर है उनके पास एक ही है और ऊर्ध् रहता है नैष्ठिक है वो एक ही कर्म कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता क्यों वो आश्रम धर्म करने के लिए उनके पास वो है नहीं तो वो जो भी करेगा वो आश्रम में जिसमें है वो करेगा अब वो जो नहीं कर सकता उस विषय की बात है यत्न तो नहीं कर सकता कुछ कर सकता है ऐसा तो ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वो भी आश्रमी है लेकिन वो जो कर सकता है वो यज्ञ नहीं कर सकता दान नहीं कर सकता दान करने के लिए वो अधिकारी नहीं है जैसे नैश्ठिक ब्रह्मचारी होता है ना वो यज्ञ भी नहीं कर सकता दान भी नहीं कर सकता उसके पास केवल तपस्या रह जाता है तपस्या और गुरु सेवा आश्रम सेवा वो नैष्टिक ब्रह्मचारी जो होते हैं अत्यंतम आचार्यकूले अवसाधयन का वो नैष्टिक ब्रह्मचारी का विशेष उदाहरण है इसलिए पहले जमाने में नैष्ठिक ब्रह्मचारी बहुत कम होते हैं आजकल बहुत हो रहे हैं क्योंकि उनको का करना तो कुछ नहीं है इसलिए हो रहा है पहले जमाने में नैष्ठिक वर्मचारी बहुत कम मैष्ठिक वर्मचारी को बहुत बड़ा सम्मान था वो नैष्ठिक वर्मचारी बोले तो क्यों होता है क्योंकि अत्यंतम आचार्य कुल कुलें अवसाधे वो आचार्य कुल में आचार्य की सेवा करते करते ही पूरा जीवन व्यतीत करता ऐसा कभी अंत में जाकर के सन्यासी की इच्छा हो गई ये गुरु दीक्षा दिया तो दिया नहीं तो उसकी इच्छा उसमें नहीं है वो तो नैष्ठिक रूप से रह के पूरे आचार्य की सेवा करके जो भी नियम पालन करना उसको पालन करते हुए आचार्य कुल में ही रहता है ऐसे जो होते हैं तो उनको कहते हैं शब्द में ऐसा था लेकिन वो ये सब यज्ञ आकादी तो नहीं कर सकता दान भी नहीं कर सकता ऐसे में उनके विद्या में अनधिकारित्व प्राप्त करा करके साधना उपजया अपजयाभ्या विद्या चिराचि चिरा अभिव्यक्ति विशेष उपादान वर्णमात्र धर्माधिकृता नाम ये स्पेशल कंसिडरेशन uh, में स्पेशल पॉइंट अभी uh, यहाँ निर्णय देने जा रहा है यहाँ एक जजमेंट देगा कि ऐसा यदि है समस्या कि ये एक तरफ तो मतलब सोशली बहुत सारे प्रॉब्लम होते है ना अभी एक तरफ तो वो वर्णी तो है वर्णी मतलब चतुर्वर्ण में कोई आया वर्णी तो है वर्ण धर्म को पालन करता है तो वर्णी होने पर वर्ण धर्म पालन करता है लेकिन आश्रम ही नहीं है उक्त आश्रम के कार्य नहीं कर पा रहे कुछ साधन सामग्री उसके पास नहीं है साध, सा, सा, साधन साधन सामग्री का अभाव है उसके पास इसलिए वो कर्म नहीं कर सकता अब ऐसे व्यक्ति विद्या को प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता वो विद्या का अधिकारी है मैंने ब्रह्म विद्या का अधिकारी है कि नहीं है वो विविदिशा कर सकता है जितना कर सकता है नहीं कर सकते प्रश्न आएगा ना अब इसका कोई निर्णय अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा जय सूत्र आदि अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है कि इसको क्या करना चाहिए वो ऐसा होगा तो क्योंकि यहां विद्या का विषय है बाकी कर्म का विषय तो कर्म में तो अधिकारी है ही नहीं वो कर्म का साधन नहीं है तो कर्म कर नहीं सकता कर्म करने के लिए एक भविष्या वो तो आ, आ, क्या जाया में जा, जाये दाधा प्रजाये या इत्यादि करके वो फिर पत्नी आदि के शहीद ही कर्म कर सकते हैं और तो नहीं कर सकते ऐसे में ये मामला हो जाता है तब उसके लिए कह रहे हैं कि साधन उपजय अपजयाभ्यास साधन में कुछ कम ज्यादा हो माने कुछ है आपके पास वर्ण धर्म है लेकिन आश्रम धर्म नहीं है नित्य कर्म में कुछ आप कर पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे ये, ये यागा इतने आदि नहीं कर पा रहे लेकिन बाकी तो कर पा रहे ऐसा कुछ कर पा रहे कुछ नहीं कर पा रहे कुछ उपजाय अपचय मैंने कम ज्यादा इसी को उपजाय अपजय बोलते न्यूनातिरिक्त ये कम ज्यादा जो है उपजाय अपचय होने पर कम ज्यादा होने पर विद्यायाहा फिर उसके कम ज्यादा होने पर क्या होगा कि विद्या में चिरा अचिरा अभिव्यक्ति विशेष उपाधे ये साधन में कम ज्यादा होने से जैसा स्वाभाविक होता है कि विद्या प्राप्त करने में समय में अंदर पड़ेगा कम साधन है तो चिरकाल तक करना पड़ेगा और ठीक साधन पूरा पूरा है तो आपको त्वरित तो हो जाएगा ये तो होता ही है ना आपके साधन सारा संपन्न ठीक है तो आपको अचिरात प्राप्त होगा और साधन कम है आपके पास तो चिराग प्राप्त होगा ये तो होगा ये तो मानना पड़ेगा क्यों विद्या का साधन उतना ही आपके पास है तो उतना से होगा तो लंबा चलता रहे एक जन्म ले अनेक जन्म भी चल सकता इसलिए विद्या के कम विद्या के साधन के कम ज्यादा होने पर चिरा चिरा अभिव्यक्ति विषय विशे, विशेष उपादान है न चिरा चिरा अभिव्यक्ति का विशेष विद्या के अभिव्यक्ति कम काल में या शीघ्र हो जाए अथवा दीर्घ काल में हो जाए तो ये भेद हो जाएगा ये मान करके उसको स्वीकार करके अभिव्यक्ति को उपादा ने ना उसको ग्रहण करके उस मार्ग से वर्णमात्र धर्माधिकृता नाम अभी जो वर्णमात्र धर्म को पालन करता है शास्त्र अनुसृत वर्णमात्र धर्म को पालन करता है वो आश्रम कर्मों को कर नहीं पा रहा है ऐसे जो अधिकारी है विधुराती है उनको भी विद्यायाम अधिकारो दर्शित उनको भी विद्या में अधिकार ये है हमारे यहाँ का जजमेंट ये वेदांत का स्पेशल जजमेंट ये इनको ये विद्या में अधिकार है पूर्व कर्मकांड को पूछो तो वो मना कर देता बोलता हमारे इतने या क्या इतने शाला में प्रवेश ही नहीं कर सकते वो उसको बाहर कर देता पत्नी नहीं है तो घर में बैठो बोलता। <laughs> नहीं आ सकता और दूसरा क्या आजकल नहीं करते दूसरा ये भी पूछते है आप नित्य अग्निहोत्र करते है मतलब अग्नि आधान किया है तभी आपको इतने मंडप में पुरोहित बनने का कर्म करने का अधिकार है अग्नि आधार नहीं किया तो वो तो यजमान भी नहीं बन सकता उसके लिए कुछ विशेष प्राप्त करना पड़ता है यजमान बनने के लिए तो यजमान बनने के लिए नित्य होत्री होना चाहिए और यजमान बन... याज्ञ बनने के लिए नित्य अग्नि पुरोहित बनने के लिए नित्य अग्निहोत्री होना चाहिए यह सब विशेषण से वो कर्मकांड में प्रवेश करने देता है नहीं तो नहीं लेते और जो नित्य अग्निहोत्री नहीं है उनसे जो कर्म के अधिकारी जो ब्राह्मण है जो कर्मकांड करते हैं या उसी प्रकार जीवन करते हैं उनसे तो जल भी नहीं लेते जल नहीं पीते और अन्न आदि जो ग्रहण करना तो अलग बात है वो तो ग्रहण करेंगे नहीं और उनके दक्षिणा भी नहीं लेंगे ये सब होता था पहले अब तो ऐसा नहीं अब आप तो आपको विरल ही कोई नित्गोत्र करने वाले मिलेंगे कोई एक जिला में एक व्यक्ति भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ऐसा मिलेगा नहीं खत्म ही हो गया तो नित्य अग्निगोत्र करने वाले नहीं मिलते तो ऐसा वहां तो नियम है वहां तो कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा किंतु यहाँ ऐसा नहीं हमने यहाँ तो कुछ आ, कुछ जो है छूट दी है कि यदि आप वर्णमात्र धर्मक में अधिकृत है तब भी आप विद्यायाम अधिकार, अधिकार प्राप्त अधिकार प्राप्त हो जाएगा विद्या प्राप्त हो जाएगी उसके लिए उदाहरण दे देगी इसलिए वेदांत शास्त्र उस दृष्टि से उदार है कि और भी उसमें जोड़ा है और लोगों को जोड़ा है जो कर्म में अधिकार नहीं है उनको भी इधर दिया है अब सूत्र देखिए। देखिये अंदरा चापी तू तद दृष्टि हा अंदरा चापी तू हाँ, कहते हैं कि ये बीच में जो रहते हैं अंदराम बीच में रहना यानी आश्रम धर्मों का पालन नहीं करता करता है या करने की सुविधा उनके पास नहीं है और जो कुछ वर्ण धर्मों का पालन कर रहे हैं कुछ साधन कर रहे हैं ऐसा है बाकी तो वो असमर्थ हो गए तो ऐसे जो अंदराल में स्थित है अंदराल वर्ती है जो बीच में है तो वो अंदरा चा भी बोलते है उनको भी वो प्राप्त हो जाएगा तद क्योंकि ऐसा देखा गया है ऐसे कुछ साधकों का उदाहरण देखा गया है कि उनको भी ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आश्रम में प्रवेश नहीं किए वो कहीं बीच में अड़के हुए थे लेकिन उनको भी प्राप्त हो गया ऐसा तद ये शास्त्र में ऐसा देखा है तो मानना पड़ेगा हम पक्षवादी तो नहीं हो सकते है ना इसीलिए देखा है तो मानना पड़ेगा तो बीच में रहने वाले यानी ये चार आश्रम के अनुष्ठान को पूरा करने पाने के कारण बीच में अड़क जाता है कुछ साधन की सामग्री का भाव में ऐसों को भी हो जाता है विद्या प्राप्त हो जाती है विद्या में अधिकारित्व प्राप्त हो जाता है और उपनिषद में विदित अधिक से अधिक आ, उपासना भी कर सकते हैं कुछ उपासना जो कर्म से संबंधित है वो नहीं कर सकते उसको छोड़ करके बाकी उपासना भी वे कर सकते भाष्य देखिए विधुरादी नाम द्रव्यादि संपद रहताम अन्यतम आश्रम प्रतिपत्ति हीनानाम अंतरालवर्ती नाम ये सब उनका विशेषण है विधुर है विधुर सब लोग जानते हैं इसलिए उनका नहीं कहा जिनकी पत्नी मर गई है विवाह होने के बाद तो विधुरादी नाम अच्छा जिसको जो प्रेम भंग हो गया वो विधुर नहीं होते ऐसा भी समझना जब जो विवाह हो, हो गया है विधिवत विवाह होने के बाद में जो पत्नी मर गई है ऐसा हो तो वो विधुर हो जाएगा दूसरा विवाह नहीं किया दूसरा विवाह करने का विधान है यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये नहीं किया है तो उस स्थिति में उसको विधुर कहा जाता है अब वो प्रेम प्रसंग में जिसका वो उदास वो क्या बोलते हैं वो डिप्रेशन हो गया वो विधुर नहीं होता ऐसे किसी ने मुझको प्रश्न किया था हाँ वो तो कर सकता क्योंकि वो फिर से वो क्या वो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको संन्यास लेने पर बहुत नंबर में मिलते हैं तो वो क्या है ना वो संन्यास लेना चाहता है उसके लिए अधिकारी नहीं न वो ग्रहस्थ में प्रवेश करना चाहता है क्योंकि पहले का प्रेम भंग हो गया तो फिर वो सोचता है अब वो ग्रस्थ नहीं करना फिर संन्यास भी नहीं करता है फिर ब्रह्मचारी भी तो है ही नहीं वो तो ब्रह्मचारी होगा तो प्रेम प्रसंग में पढ़ने वाला नहीं था तो ये भी नहीं है वो भी नहीं है ऐसा भी नहीं ऐसा है बीच में अड़के हुए लोग अब उनका क्या होगा ये बहुत बड़ी समस्या है तो उनको तो विधुर नहीं कहते जहां तक मेरे ज्ञान है कि इनको विधुर नहीं कहा जाता है लेकिन उनको कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा और वो अब जो साधन में लगाने के लिए तो साधन में इच्छा होनी चाहिए ना करने की इच्छा अब हम पकड़ करके तो उनको नहीं लगा सकते साधन में इच्छा भी नहीं होती है फिर क्या करते है? वो इधर उधर घूमते रहते हैं और दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले यही होते चुपचाप वो है बाइट्रेस तो वही बोल रहे हैं ना ऐसे इस प्रकार से बीच में अड़के हुए हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो कुछ न कुछ वो समस्या हो जाती है घर में भी समस्या हो जाती है दूसरे के भी होता है और स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं तो उसके लिए उनको व्यवस्था अलग करनी पड़ती है बहुत कुछ होता है वो तो सामाजिक दृष्टि से वो परेशानी होती है सामाजिक दृष्टि से परेशानी अलग है लेकिन स्वतः उनको बहुत तकलीफ होती है अपने आप में वो बाद में क्या करेंगे ऐसा सब हो जाता है तो विधुर आदि नाम विधुर आदि मनी जिस प्रकार से है आगे बताएंगे आ, कुछ ऐसे हैं आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया ऐसे लोग हैं तो विधुर आदि नाम द्रव्य संपद रहिताना यह द्रव्य आदि संपद रहित है द्रव्य आदि संपत्ति उनके पास नहीं जो इतनी करने के लिए आवश्यक है वो नहीं है और अन्यतम आश्रम प्रतिपत्ति हीन आना है कि यह कोई भी आश्रम में विधिवत प्रवेश नहीं किया समस्या खड़ी होती है यहां एक आश्रम में प्रवेश कर देना चाहिए आश्रमाद आश्रमम गच्छे चेत ऐसा कहा एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना चाहिए अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम हो या सं्यास हो कोई भी एक आश्रम में प्रवेश करना चाहिए उस आश्रम के आश्रम के बाद चलते रहना चाहिए जब जीवन पूरा हो जाएगा तो सं्यस्त होकर के मुक्त हो जाना चाहिए तब तो वो पूरा होता अनाश्रमी नीन में दिज ऐसा भी शास्त्रों ने कहा स्मृति में है अनाश्रम ही एक दिन भी नहीं रहे है ऐसा बोल एक दिन भी आश्रम धर्मों का पालन नहीं करते हुए कोई भी आश्रम में नहीं रहता हो ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रह्मचर्य के बाद ब्रह्मचर्य समाप्त कर दिया इसका मतलब गुरुकुल से आचार्य ने समावर्तन करा दिया समावर्तन करा करके घर जाओ बोल दिया बोलने के बाद में आगे जाकर के विवाह कर देना चाहिए यदि घर में जाने के लिए बोला है तो विवाह कर देना चाहिए सन्यास में जाने के लिए बोला सन्यास में लेना चाहिए वो तो बीच में जो है ना अनाश्रमी होकर के घूमना नहीं चाहिए जिनके बारे में अभी कह रहे हैं है, तो है तो एज तो सब जानता है, है? एज क्या है किसका कोई तीस साल तक चौबीस साल तक कर हाँ। है हाँचारी वो तो ब्रह्मचारी जब तक पढ़ाई कर रहे हैं ब्रह्मचारी हाँ अब जिंदगी भर बढ़ते रहे तो नष्टी ब्रह्मचारी हो गया हाँ। हो गया लेकिन वो आचार्य रूप में रहना पड़ेगा यानी वो पढ़ाई करते रहना पड़ेगा नियम के अंदर रहना पड़ेगा मेन बात यह है ये आश्रम आश्रम क्यों कह रहे हैं कि आश्रमों में जो नियम बोला वो कहना के लिए अभी जैसा अभी आश्रम है आश्रम में एक नियम है तो आश्रम में रहेंगे और नियम पालन करते रहेंगे अब स्वंदर्य रूप रहेंगे तो बस फिर तो आपको पता है क्या करते वो तो ऐसा नहीं रहना चाहिए इनका कहना है आप उसको लंबा करो वो ठीक है आप पच्चीस साल में पढ़ाई पूरी नहीं की आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई करते रहो तो लेकिन पढ़ाई करते रहो और गुरुकुल में वास करो गुरुकुल में वास करना आजकल गुरुकुल तो है नहीं इसलिए आपको यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जो भी नियम होता है उस नियम को कम से कम पालन करते रहो ऐसा होगा ऐसा है तो ये तो करता है लेकिन वो इसमें अभी का समाज की दृष्टि से बहुत मुश्किल है क्योंकि वो घर में रहता है तो घर में रह करके फिर माता पिता ये जो पैसा कमाते हैं उसको खर्च करता है पर ये वो तो सब वो भी होता है ये सब हमारे हिसाब से विहिध नहीं है यहाँ ऐसे नहीं करना चाहिए आपको करना है तो स्वतंत्र रूप से आप पैसा कमाओ पैसा कमाने के बाद ये करो और पैसा कमाने के बाद में वो पैसा भी आप कमा करके खाली बैंक में इकट्ठा करके रखें अपने लिए रखें ये भी नहीं पैसा आपके पास हो गया तो उसके बाद में या तो उसको दान करना पड़ेगा फिर या तो फिर आप ग्रस्त में जा करके परिवार बनाना पड़ेगा कुछ तो करना पड़ेगा खाली पैसा इकट्ठा करने का भी विधान नहीं बहुत सारी समस्याएं हैं आजकल समझाना भी बड़ा मुश्किल है तो इसलिए कहा कि ये अंतराल हो गया अंतराल वर्ती बीच की अवस्था स्पष्ट कह रहे हैं ना मामला तो बिल्कुल मैंने हमेशा यह सारी रही है वो आजकल ही ऐसी बात नहीं है पहले भी यह स्थिति रही है तभी तो जाके ये बात कर रहे हैं ये तो जितने हजार साल पहले लिखे तो इसी के बाद भी उस समय भी यह स्थिति थी व्यास जी के समय भी थे और वेद के समय भी थे ऐसा नहीं कि अभी आ गया ये सब प्रश्न ऐसा नहीं है समाज तो एक ही प्रकार से रहाना उसी व्यवस्था के अंतर्गत है उसके रूप में थोड़ा फर्क है भाव में फर्क है वो तो है लेकिन ये स्थिति तो उस समय भी थी तो अन्यतम आश्रम प्रतिपत्ति हीना नाम अन्यतम आश्रम का ग्रग्रहण नहीं किया और अंतरा भाषिकार देखिए ठीक जो है विशेषण सारा लगा दिया। वो दू है क्योंकि कोई भी केस मामला होते समय वो मामला क्या है इसको स्पष्टीकरण करना आवश्यक है नहीं तो एक मामला का डिसीजन दूसरे मामले में चला जाएगा अधिव्याप्ति हो जाएगी ऐसा नहीं होना चाहेगी इस मामले का यह डिसीजन है ये डिसीजन को आप दूसरे में नहीं ले जा सकते क्यों इतना विशेषण लगाया यह सब ऑब्जेक्टिव लगाया ये ऑब्जेक्टिव से युक्त जो होगा उसका ये मामला है उसका ये निर्णय ऐसा कोई अन्य निर्णय ले जाए इसीलिए ऐसे जो होगा अब क्या है कि किम विद्याम अधिकारती किम व नास्ती संशय ऐसे लोगों को विद्या में ब्रह्म विद्या में अधिकार है या नहीं है ये है हमारा प्रश्न संशय है मतलब विवादित मामला यह है पूर्व पक्षी कहता है नास्ती दावत प्राप्त पूर्व पक्ष कथा उनका नहीं होगा क्यों उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है विद्या का वो बिल्कुल बीच में लड़के हुए हैं उनको कैसे विद्या देंगे तो आश्रम प्रतिपत्ति हीन है और संबद्ध द्रव्यादि संबदहीन है और अंतराल अवस्था में बैठे हुए हैं उनको कैसे विद्या प्राप्त होगी विद्या के लिए तो इतने न्यवसाय इत्यादि कहा यह अधिकारी इनके पास नहीं है इसलिए विद्या नहीं है ऐसा एक देशी पूर्व पक्ष का चाहिए तब तो कहते हैं आश्रम कर्मणाम विद्या हेतुत्व अवधारणा आश्रम कर्मा असंभवाच ये देशा मिथि उनका तर्क यही है कि अभी पिछले अधिकरण में आश्रम अधिकरण में आपने कहा कि आश्रम कर्म ही विद्या का साधन है यज्ञ नदान इत्यादि तो आश्रम कर्म को विद्या के साधन निश्चय करने के बाद उन आश्रम कर्मों से रहित जो बैठे हैं वो अभी क्या हो गया हीद बैठे का मतलब जैसा मैंने कहा उनको कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं उनको पूछो तो नहीं हम ब्रह्मचर्य समाप्त कर दिया और ब्रह्मचर्य तो है नहीं वो नियम पालन करना नहीं ग्रहस्थ में वो भी नहीं है ग्रहस्थ में प्रवेश ही नहीं किया तो हमें क्या करना हम स्वतंत्र है ऐसा बोलते हैं ये है समस्या तो क्या होगा उनको तो अभी आश्रम विद्या हेतु अवधारणा आश्रम कर्मों को विद्या हेतु माना है तो उनके लिए कोई आश्रम कर्म तो है नहीं क्या करेंगे वो तो आश्रम कर्म असंभव उनके पास आश्रम कर्म कुछ भी नहीं होने से देश नास्ती इनको विद्या प्राप्ति का अधिकारित्व नहीं है ऐसा कहा यह पूर्व पक्ष का तर्क है इसका मतलब सिद्धांत हमारे अनुकूल विचार देंगे ऐसा लगता है तो एवं प्राप्त है तो इतना तर्क होने के बाद जैसा कोर्ट में होता है वादी प्रतिवादी में पूरा उनके जो है नियम कानून तर्क होने के बाद में सबको मालूम हो जाएगा लगभग अब क्या निर्णय होने वाला है क्यों पता चलेगा कि किस तरफ ज्यादा तर्क अच्छा है ये सब इसी प्रकार कभी कभी हमको पता चलता है कि अभी क्या निर्णय अभी सिद्धांति देने वाले तो पूर्व पक्ष इस प्रकार से तर्क दिया तो एवं प्राप्त इदमा जब इस प्रकार प्राप्त हो गया तो आश्रम कर्म रहित जो होंगे उनको विद्या में अधिकारी नहीं प्राप्त होने पर यह सूत्र आया अंधरा चापी तद अंधरा चापी तो अनाश्रमित्व वर्तमानों भी ये कहा कि जो बीच में बैठता है बीच में है अनाश्रमी है आश्रमी नहीं है अनाश्रमी है वो अनाश्रमी रहता हुआ भी उनको विद्या में अधिकार है ऐसा निर्णय ये कर्मकांडी लोग बिल्कुल सहन नहीं करते बोलता है इसी के कारण सारा बिगड़ गया आपने इनको बीच में रास्ता दे दिया ना वो बीच में से निकल जाएंगे सब अब बोलेंगे हम तो निकल रहे यहां से हमको तो आप, आप मध्य ले लो हमारे आपके पास हमारे तो हमको तो विद्या मिलेगी हम तो विद्या के पास जाएंगे ऐसे करके बीच में से सब निकल जाते हैं ऐसा ही है होता है तो दे दिया ना आपने एक एक लॉ बना दिया नियम बना दिया अब इस नियम के अनुसार सब निकल जाएंगे ऐसे तो निकले हैं बहुत सारे तो बोलते अंदरा चार तो अनाश्रमित्व न अनाश्रमी रूप से रहने वाले भी विद्या में अधिकृत होते हैं कुतः क्यों ऐसा ये किस प्रकार आपने ये नियम बनाया बोले तद दृष्टि ऐसा देखा गया वो दृष्टांत मिलता है ऐसा दृष्टांत किसका मिला वेद में ही मिला क्योंकि दृष्टांत ये वेद का होना चाहिए अब लौकिक तो नहीं दे सकते बोले राइक्वा वाजक नवी प्रभृ नाम एवं भूदानाम अभी ब्रह्मवित्व श्रुति उपलब्धि आचार्य जी कितने सरल भाव से इसको प्रकट किया इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी का पक्षवाद भी नहीं सूत्रकार ने बोला हर हम भी उस पाठ में गाते इसीलिए भगवत पाल शंकराचार्य जी जो है कट्टर कर्मकांड कट्टर कट्टर नहीं थे किसी भी विषय में उन्होंने जो उचित समझा जो तर्क के अनुसार न्याय के अनुसार उचित समझा उसको स्वीकारा वैदिक धर्म के अनुसार उचित समझा आचार्य परंपरा में जिसको माना गया उसको बोला कोई कट्टरवादी नहीं है आजकल तो संग्रह परम्परा को बहुत कट्टरवादी मानती ऐसा है नहीं कट्टरवाद तो उधर कहीं भी आपको नहीं लिखता उन्होंने युक्ति से न्याय से अभी न्याय से जो निर्णय देना है वो देना ही है अब वो जज जो एक जजमेंट देता है वो किसी के विरोध में जाता है तो उसका मतलब जज कट्टरवादी है क्या जज में कभी आरोप नहीं होता है जजमेंट में भी आरोप नहीं होता है कारण क्या है वो नियम के अनुसार जो जजमेंट उनको अनुकूल लगा सही लगा उसका जजमेंट देता है अब वो व्यक्ति उसमें कट्टरवादी नहीं होते अरे किसी को फांसी लगा दिया कितना कट्टर आदमी है उसको फांसी लगा हो सकता है वो असली में वो मैंने जुर्म नहीं किया हो ऐसा भी हो सकता है संभव है कई बार ऐसा होता है लेकिन उनके जजमेंट के अनुसार नियम के अनुसार कानून के अनुसार वो हथियारा है या दोषी है ठहराया गया तो वो कुछ नहीं कर सकता जज भी कुछ नहीं कर सकता वो जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता तो उसको कट्टरवाद नहीं माना जाता है ऐसा ही यहां भी है यदि नियम के अनुसार उदाहरण के अनुसार हमको ऐसा मिलता है ऐसा निर्णय करना पड़ता है तो करना पड़ेगा यदि नहीं करते हैं तो पक्षवाद हो जाता है समाज के प्रति एक दोष होता है पक्षवाद होता है कि आपने इन लोगों को तो अलग ही कर दिया ऐसा हो जाएगा जैसे यह है उदाहरण दे रहा दृष्टि मैंने कहा देखा अब राइक है राइक की कथा आपने सुने होंगे तो राइक तो ऐसा ही लगता है राइक कोई आश्रम भी नहीं थे तो वो एक बाइल गाड़ी के नीचे बैठे हुए है हाँ, तो वो राजा ने सुना वो पक्षियों से हमसे पक्षियों से सुना कि आप जितने दान कर रहे हैं प्रतिदिन इतने जो है मन चावल पका करके सबको खिला रहे अन्नदान कर रहे भयंकर दान कर रहे हैं आपका बड़ा अभिमान है कि आप बहुत बड़े दानी है बहुत पुणे का मार है ऐसा राजा सोचता था तो वो एक दिन राजा जो है गर्म के समय में अपने महल के ऊपर ठहल रहा था तो ऊपर से हमस पक्षी जा रहे थे हमस पक्षी मतलब ऋषि लोग है पक्षी के रूप में जा रहे हैं ऐसे बताते हैं तो आपस में बात कर रहे थे ये राजा का जो अभिमान अहंगार को कम करने के तो बात कर रहे थे अरे ये राजा क्या है इनके पास कुछ नहीं है हमारे जो है ना वो राइक उनके पास जितना पुण्य है वो तो उसका तो दशाश भी इनके पास ऐसे करके उन्होंने वो दूत क्रीडा में जो पासा होता है उसका हिसाब लेकर के बताया तो ये राजा ने सुना ओवर हियरिंग किया वो आपस में बात कर रहे थे उसको उन्होंने छुन लिया तो वो कोई लगा रही ये क्या बात है हम इतने सारे पुण्य कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये इनका पुण्य कुछ नहीं वो बहुत बड़े कोई और सिद्ध महात्मा है और उनका पुण्य तो बहुत बड़ा है ऐसा कह रहे अब वो पता लगाना चाहिए वो तुरंत नीचे आया रात को सो गया रात को सोना तो क्या था ये चिंता लग गई वो अभिमान को ठेस जाना और उनको निंदा की अरे ये क्या इनका क्या दान क्या होता है ऐसे करके निंदा किया तो रात भर सोया नहीं सुबह उठा तुरंत अपने सेवकों को बुलाया बुला करके बोला देखो ऐसे ऐसे आपका आदमी आप के बारे में हमने सुना है इनका पता लगाओ वो कहाँ रहता इनका पता लगा उनके, उनसे परिचय करना आवश्यक है तो वो सेवक इधर उधर घूमता है घूमने के बाद चक्कर काट करके वापस आता है बोलते है वो नहीं मिला वो ऐसा कोई आप जैसा बता रहे ऐसा कोई हमको दिखाई नहीं पड़ा तब राजा घुसा होता है बोलता है अरे तुमको क्या बताया ये बने ये इस प्रकार के जो साधक जहां रहते हैं ऐसे नदी तट में जंगल में एकांत स्थान में ऐसे जाकर ढूंढो तुमको क्या पता है? तुम गांव में जाकर के शहर में जाकर के घरों में जाकर के ढूंढ के आया तो ऐसे थोड़ी मिलेगा वो वो तो बड़े शुद्ध आत्मा है कोई एकांत में नदी तटादी में कहीं एकांत स्थान में रहते हैं ऐसे जहां रहते हैं वहां जाके ढूंढो ऐसे करके उनको ढांड करके भेज दिया दोबारा फिर वो जाके ढूंढता है ढूंढते ढूंढते एक स्थान में नदी के किनारे पहुंचता है को पुराने गाड़ी, कोई पुराने बैलगाड़ी मतलब वहां कोई डाला हुआ था बैलगाड़ी और वो डाला हुआ था उसके ऊपर कोई छप्पर छुपर लगा करके उसी के नीचे एक बैठा हुआ था तो किसी ने कहा ये हो सकता है वो जो जिसको आप ढूंढ रहे हैं जाके देखा तो वो अपने पैर जो है शरीर सब कुजलता हुआ बैठा है मतलब वो ऐसा ही है कोई नंगा धड़ंगा बैठा हुआ था और कुछल रहा खरजू ऐसा बोलते है वो खरजू करते हुए कुजलता हुआ बैठा है मतलब कोई ऐसा लायक नहीं देखने से कोई सिद्ध महात्मा है वो बड़े जो है अच्छे महात्मा है ऐसे नहीं लगता है फिर भी उन्होंने सोचा हो सकता है अब जैसा भी हो इनका पता लगाना और वो बैलगाड़ी के नीचे बैठा मतलब उनके रहने का भी स्थान नहीं है अपना कोई आश्रम वाश्रम कुछ भी नहीं है वो फकड़ है बिल्कुल अब जाके उनको पूछता है राइको को कि आप ही राइक हो क्या राइक ऐसा करके उनको पूछता है अरे वो तब वो गुस्सा होकर अरे क्या पूछ रहा है वो किसको पूछ रहा है वो मैं ही हूँ ऐसा करके वो ऐसा ही जवाब देता है पकड़ टाइप <laughs> तो तो उसके बाद वो सुनता है अरे ये तो है वो यही पता चलता है यही होगा ऐसा करके पर उसको विश्वास पूरा नहीं होता फिर भी चला जाता है राजा के पास जाके बोलता है हमने एक को ऐसा देखा वो उसको पूछा हमने राइक को है पूछा तो हाँ हाँ बोल दिया और लगता है वही है यदि आप मिलना चाहते फिर उनके पास जाएंगे फिर राजा जो है वहां से आपने गाड़ी घोड़ा जो भी दक्षिणा देना है सब लेकर के फल फूल आदि लेकर के वो राजा जाएंगे तो सब मेला के साथ आ गया आकर के सब समर्पण किया समर्पण करने के बाद में बोला कि आप जिस देवता की उपासना करते हैं मतलब आप आपको जो ज्ञान है आपके पास क्योंकि तो आपके ज्ञान के बारे में हमने पक्षियों से सुनी अब पक्षियां जब कहती है तो झूठ नहीं कहती तो सत्य ही होगा तो आप जिस ज्ञान को प्राप्त किए हैं जो आपके पास ज्ञान है वो हमें बताइए ऐसे करके बोला तब उन्होंने बोला अरे शूद्रा तुम तो कैसा आदमी है शूद्र मतलब तुम बहुत दुख दुखी होकर के यहां आया आपको सुना है ऐसा करके वो पता लगाने के लिए आया तुम कोई लायक नहीं है और इतना दक्षिणा से हम बोलने वाले नहीं बोलते ये दक्षिणा कम है तुमने जो कुछ लाया <laughs> फिर वो वापस जाता है वापस जा करके वो सोचता है कि क्यों ऐसा बोला होगा अब ये हमने कई बा, कई बार रिसर्च किया कि इसका दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है क्योंकि अभी तो उन्होंने मना करके भेज दिया वापस राइट उन्होंने बोला कि इतने दक्षिणा से हम बोलने वाला नहीं ये तो इससे मिलेगा नहीं आपको अब राजा सोचने लग गया कि ये ऐसा क्यों बोला होगा दक्षिणा तो बहुत सारे लेके गया है वो तो कम तो नहीं है लेकिन कुछ न कुछ कम है तभी तो उन्होंने वापस कर दिया इससे होगा नहीं बोला तो सोचा तो फिर भाष्यकार भी कहता है वहां मूल में भी लिखा है कि बाद में दोबारा वो अपनी बेटी को भी साथ में लेके जाता है और थोड़ा सोना चांदी सब तो बढ़ाया होगा वो सब लगा करके बेटी को भी साथ में लेकर के जाता है फिर जाकर के ऐसे अनुरोध करता है फिर बेटी को भी समर्पण करता है वह हम भाष्यकार आदि लिखते हैं कि उनको मतलब राजा को यह समझ में आ गया कि ये गृहस्थाश्र में प्रवेश करना चाहते हैं अब गृहस्थाश्र में प्रवेश करने के लिए कोई कन्या देंगे तो अभी तो प्रवेश करेंगे विवाह करेंगे अब ऐसे व्यक्ति को कौन कन्या देने वाले ऐसे कोई गांव में ढूंढेगा तो कोई कन्या तो देंगे नहीं ऐसे पकड़ा है वो तो किस कन्या तो कोई देंगे नहीं इसीलिए वो अब राजा तो चेला बनकर के आ गया अब राजा तो फंस गया ना वो तो अभी विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ भी दे देगा तो इसीलिए रायपुर ने सोचा कि यदि राजा अपनी बेटी को शादी करके देते हैं मेरे को विवाह करके देते मेरे ग्रहस्थ आश्रम भी हो जाएगा और जो है ये इनको उपदेश दे देंगे अब रिश्ता बन गया तो उपदेश देंगे तो ऐसा करके सोचा है ये कथा वहा नहीं है लेकिन ये कथा कैसे राजा ऐसा सोचा किस लक्षण से ऐसा उनको लगा कि इनको अब ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं ऐसा कैसा सोचा है ये हमें पता नहीं चलता वहा लेकिन भाष्यकार भी लिखते हैं कि वो राइको का गृहस्थ आश्रम के प्रति इच्छा को जान करके राजा ने ऐसा किया है कार भी वही लिखते हैं। लेकिन कौन सा लक्षण से ऐसा दिखाई पड़ा कि ये ऐसा वो बताया नहीं है वो तो ये नहीं बोला कि मुझे ग्रह आश्रम प्रवेश करना है कुछ नहीं बोला उन्होंने खाली मना करके वापस कर दिया लेकिन जब दोबारा कन्या को देकर के आया और आने के बाद में वो गांव जहां बैठा हुआ था उसको राइट को पर्ण नाम के गांव नाम दे दिया बोला जिस गांव में आप बैठे हो सारा गाँव आपका राजा है अपना दे सकते हैं पूरा गांव आपका है ये मेरी कन्या है आप इनको भी पाणी ग्रहण करिए और ये सब धन है अब आप उपदेश करिए ऐसा बताएं तो अब वो वाहनों की कथा है बाद में वो फिर स्वीकार करता है उसके बाद उपदेश देता है वो सम्वर्ग विद्या का इत्यादि उपदेश देता है सब होता है तो वो है राइक तो राइक मतलब अभी आश्रम में प्रवेश नहीं था वो आश्रम मतलब न कोई गुरु के गुरुकुल में रह रहा था न वो ग्रस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे बीच में थे अब वो फकड़ जैसा घुमरा था इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इस प्रकार साधन कर रहे थे राय को तो ये कैसा है दूसरा वाजकनवी वाजकनवी जो इसमें गार्गी वाजकनवी आते हैं वृद्धार उपनिषद में ये स्त्री है गार्गी है उनका कुल नाम है वाजकनवी इनका अपना नाम है तो वाजकनवी प्रभृ नाम आदि भी है आदि अन्य भी जो है उदाहरण आते हैं महाभारद आती में हाँ। सुलभा नाम की एक स्त्री है उनके भी उदाहरण आते हैं वो तो बहुत सिद्ध स्त्री थी सुलभा अवधूदनी थी ऐसे वाजक नहीं वाजक उन्हें भी विवाहित नहीं थी वो गृहस्थ आश्रम में नहीं वो स्त्री है और बहुत विदुषी थी और ब्रह्मज्ञान के लिए माने याज्ञवल के से शास्त्रार्थ करती है तो कम ब्रह्मज्ञानी तो है नहीं तो वो जानती थी सब कुछ और ऐसे ऐसे प्रश्न किया दो बार प्रश्न किया मतलब उनके सामर्थ्य भी और धैर्य भी दिखाई देता है तो ऐसे वादक ने भी है जो आश्रम में नहीं थी ये कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में भी नहीं मान सकते ग्रस्त में भी नहीं थे वो कुछ नहीं ऐसे कारगी वादक ने भी है और सुलभा नाम की जो भी ऋषि मतलब ये थी स्त्री थी, थी तो उनकी भी कथा है कि वो जनक महाराज के पास जाती है और वहां जाके जनक महाराज जी से शास्त्रार्थ करना चाहती है और शास्त्रार्थ करने के लिए क्या करती है वो जनक के शरीर में प्रवेश करती है हाँ ऐसा उनके पास इतनी सिद्धि है वो शरीर में प्रवेश करके उनके साथ शास्त्रार्थ करके फिर वो शरीर से बाहर आती है फिर निकल जाती है ऐसी कथा महाभारत में उसके दृष्टांत देंगे आगे भाषिकार बोले उनका सुलभा के नाम भी आता है तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा यह भी कोई आश्रम धर्मी नहीं है अब यह सब विद्यावान जब जनक से शास्त्रार्थ कर सकती है तो कम जानी है क्या तो इसीलिए इनका सबको दिखता है ये शास्त्र में है रायक् नवी नाम एवं भूदानाम इन सब का भी ब्रह्मवित्व श्रुति उपलब्ध है ब्रह्मवेता है ऐसे श्रुति प्राप्त होती है इसी से ही मालूम होता है ब्रह्मज्ञान के लिए स्त्रियां भी अधिकारिणी है आश्रम कर्म ने, वो बाकी वैदिक कर्म करने के, के लिए नहीं क्योंकि तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञान के लिए विद्या के लिए अधिकारी है क्योंकि ऐसा मिलता है और सुलभ आदि का दृष्टा आगे भी देगी तो ये ब्रह्मवे ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारी है और रई को आदि भी आश्रम धर्म को पालन नहीं किया ऐसा दिखता है अनाश्रमी ही ऐसा दिखता है तब भी उनको ब्रह्मवित्व में अधिकार तो है तो ब्रह्मवित्व श्रुति उपलब्धि है अब क्या होगा इसका अब इस प्रकार से आपने निर्णय किया हाँ और कुछ धर्म ये पालन करते तो है कुछ उपासना भी करते हैं कुछ नहीं करते हैं तब पालन प्राप्त होता है ऐसा नहीं इनका देखते हैं तो ये बड़े बड़े विद्वान हैं और उपासना नियमों का पालन करते हैं और शायद जो ब्रह्मचर्य में रहे होंगे ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करते होंगे और उस प्रकार के साधन अनुष्ठान करते हुए और भिक्षा लेकर के जैसा भी को ऐसे ही घुमा होगा कि वो भिक्षा लेकर के जहाँ जहाँ मिला वहाँ मिला कहीं भी एकांत स्थान में रहा अपना जब किया प्राणायाम किया जो भी करना था वो संवर्ग विद्या वाले प्राणायाम वाले रहे होंगे तो प्राणायाम करते हुए इस प्रकार साधन करते रहे और बाद में उनकी इच्छा हो गई अब ये हो गया बहुत अभी गृहशाश्रम धर्म का पालन करना है हो गया तब वो राजा आ गया पूछा तो कन्या दे दिया तो गृह में प्रवेश किया ऋषि बन गया राई को ऋषि बन गया तो ऐसा हो सकता है वो कुछ भी नहीं करते हुए तो कुछ प्राप्त तो होता नहीं लेकिन उस प्रकार से धर्मों का पालन किया है लेकिन निश्चित रूप से ये अमुक आश्रम में है ऐसा नहीं बोला जा सकता इसलिए अंधरा कहा यह बीच में है कहीं इधर से उधर गया नहीं बीच की अवस्था बीच की अवस्था में इस प्रकार के साधन और उनको प्राप्त होता है उनको भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो रहा ठीक है ना तो इसीलिए जैसा अभी इससे अवस्था में भी कोई ऐसा करता हो कि कोई आश्रम में प्रवेश नहीं करते हुए भी स्वतंत्र रूप से यदि साधन ठीक से करता हो कोई गुरुदीपा मान करके करता हो तो उनको ब्रह्मज्ञान तो हो सकता है ऐसा दिखता है मानना पड़ेगा इस प्रकार से लेकिन कुछ नहीं करने वाले को नहीं मिलता कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा ये तो बड़े बड़े विरक्त साधक थे ये सब जितने भी है और सिद्ध पुरुष बने आगे संवर्त का भी दृष्टांत देंगे संवर्त है महायोगी है और ये सुलभा है इन सब का नाम आएगा ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्ण पूर्णमादा